श्री श्री चैतन्य चरितावली चंचल पंडित सदय हृदय यूषितम का करो कि जिसके हृदय प्राणीमात्र के प्रति दया के भाव है वाणी प्रिय है और सत्य से भूषित है और शरीर परोपकार के लिए समर्पित है फिर उसका कली कर ही क्या सकता है उसके लिए सदा ही सतयुग है मिस्त्री को कहीं से भी खाओ उसका स्वाद मीठा ही होगा घी बुरे का लड्डू यदि टेढ़ा और ईर्छा तिरछा भी बना हो तो भी उसके स्वाद में कोई कमी नहीं होती इसी प्रकार प्रेम किसी भी प्रकार किया जाए कहीं भी किया जाए किसी के भी सांस किया जाए उसका परिणाम अनिर्वचनीय सुखी ही होगा हृदय में दया के भाव हो अंतकरण शुद्ध हो अपने स्वार्थ की मन में वांछा ना हो फिर चाहे दूसरों के साथ कैसा भी बर्ताव करो उन्हें चाहे गले से लगाकर आलिंगन करो या उनकी मधुर मधुर प्रथना करो दोनों में ही सुख है दोनों में ही आनंद प्राप्त होता है निमाई अब विद्यार्थी नहीं है अब उनकी गणना प्रसिद्ध पंडितों में होने लगी है अब वे गृहस्थी भी बन गए हैं और अध्यापक भी ऐसी दशा में अब उन्हें गंभीरता धारण करनी चाहिए जिससे लोग इनकी इज्जत प्रतिष्ठा करें किंतु निमाई ने तो गंभीरता का पाठ पढ़ा ही नहीं है मानव ये संसार में सबसे बड़ी समझी जाने वाली मान प्रतिष्ठा की कुछ परवाह भी नहीं रखते लोग हमारे इस व्यवहार से क्या सोचेंगे यह विचार उनके मन में आता ही नहीं लोगों को जो सोचना हो सोचते रहे दुनिया भर के विचारों का हमने कोई ठोका थोड़े ही ले लिया है हमें तो जिसमें प्रसन्नता प्राप्त होगी जिस काम से हमारा अंतकरण सुखी और शांत होगा हम तो उसे ही करेंगे लोग बगते हैं तो बगते रहे हम किसी का मुंह थोड़े ही सी सकते हैं बस निमाई इन्हीं विचारों में मस्त रहते पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसी हंसी की बात कह देते हैं कि सभी खिलखिला कर हंस उठते हैं किसी लड़के को पाठ याद नहीं होता तो उसे आंखें निकाल डांटते नहीं प्रेम के साथ कहते हैं भाई तोते की तरह धुन लगा जाओ, जैसे लूट लूट लूट इसे बार बार बार बार कहो, इतना कर आप स्वयं सिर हिला, हिला कर अनध्यतने लुट, अनध्यतने लुट इस तुत्र को बार बार पढ़ते, लड़के हंसते हंसते लोट पोट हो जाते तब आप दूसरे विद्यार्थियों को समझाने लगते पाठ समाप्त हुआ और साथ ही विद्यार्थी और पंडित का भाव भी समाप्त हो गया अब सभी विद्यार्थियों को साथ ही समझ उन्हें लेकर गंगा किनारे पहुंच गए कभी किसी के साथ शास्त्रार्थ हो रहा है कभी गंगा जी की बालिकाओं में कबड्डी खेली जा रही है कभी जल विहार का भी आनंद छिड़ा हुआ है निमाई पंडित स्वयं अपने हाथों से विद्यार्थियों के ऊपर पानी उलेसते हैं विद्यार्थी भी सब भूल भाल उनके ऊपर पानी उलिझ रहे हैं कभी कभी दस पाँच मिलकर एक साथ ही निमाई के ऊपर जल उलीचने लगते हैं निमाई पंडित जल से घबरा कर जल्दी से जल से बाहर निकल कर भागते हैं पैर फिसल जाने से वे जल में गिर पड़ते हैं सभी ताली देकर हंसने लगते हैं दर्शनार्थी दूर से देखते हैं और खुश होते हैं बहुत से इर्षावश आवाजें कसने लगते हैं वाहर पंडित पंडितों के नाम को भी कलंकित करते हो विद्यार्थियों के साथ ऐसी खिलवाड़ कोई कहता छोटी उम्र में अध्यापक बन जाने का यही कुणाम होता है किंतु उनकी इन बातों पर कौन ध्यान देता है निमाय अपने खेल में मस्त हैं कौन क्या बक रहा है इसका उन्हें पता भी नहीं कभी कभी दूर से ही पुचकारते हुए कह देते अच्छा बेटा भूखते रहो कभी ना कभी टुकड़ा मिल ही जाएगा स्नान करने स्नान करके रास्ते में जा रहे हैं इसी ने किसी को किसी ने किसी को किसी के ऊपर ढकेल दिया है वह मोरी में गिर पड़ा है सभी ताली देकर हस रहे हैं किसी पंडित को देखते ही बड़ी कठिन संस्कृत बोलने लगते हैं। एक साथ ही उससे दस बीस प्रश्न कर डाले बेचारा बगल में आसन दबाए चुपचाप भीगी बिल्ली की भांति बिना कुछ कहे ही गंगा की ओर चला जाता है इनसे बातें करने की हिम्मत ही नहीं होती बाजार में भी चौकड़ी मारकर भागते हैं कूद कूद कर चलना तो इनका स्वभाव ही था रास्ते भी बच्चों की तरह कूद कर चलते किसी वैष्णव को देखते ही उसे घेर लेते और उसे जोर से प्रश्न करते किम तावत वैष्णवतम वैष्णवता किसे कहते हैं अभी पूछते उर्ध पुंड किम सियात प्रंड लगाने से क्या होता है बेचारे हो जाते जाते और इनसे जैसे-तैसे अपना पीछा छुड़ाकर भागते। कहते जाते घोर आ गया। पंडित भी की निंदा करने लगा हैगा कोई कहता अजी इस निमाई को पंडित कहता भी कौन है यह तो रसिक रोमणी है उद... उद्धंडता की सजीव मूर्ति है इसका भी कोई धर्म कर्म है, कोई कहता इतना ठीक नहीं। उन्हीं दिनों श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में चटगांव निवासी मुकुंददत्त नामक एक विद्यार्थी पढ़ता था वह परम वैष्णव था उसके चेहरे से सौम्यता टपकती थी उसका कंठ बड़ा ही मनोहर था वह अस्भिताचार्य की सभा में पद संकीर्तन किया करता था और अपने सुमधिर गान से भक्तों के चित्त को आनंदित किया करता था निम उनसे मन ही मन बहुत स्नेह करते थे किंतु ऊपर से सदा उससे छेड़खानी ही करते रहते जब भी वह मिल जाता उसे पकड़कर न्याय की फपकियां पूछने लगते वह हाथ जोड़कर कहता बाबा मुझे माफ करो मैं तुम्हारा न्याय फ्याय कुछ नहीं जानता मैं तो वैष्णो शास्त्रों का अध्ययन करता हूं। तब आप उससे कहते अच्छा वैष्णो की ही परिभाषा करो बताओ वैष्णव के क्या लक्षण हैं। मुकुंद कहते, भाई हम हारे तुम जीते। कैसे पिंड भी छोड़ोगे तुमसे मगध बच्ची कौन करे तुम पर तो सदा शास्त्रार्थ का ही भूत सवार रहता है हमें इतना समय कहाँ है इस प्रकार कहकर जैसे तैसे इनसे अपना पीछा छुड़ा भागते एक दिन वे गंगा स्नान करके आ रहे थे उधर से मुकुंददत्त भी गंगा स्नान करने के निमित्त आ रहे थे इन्हें दूर से से ही आता देख मुकुंददत्त जल्दी से दूसरे रास्ते होकर गंगा की ओर जाने लगे। निमाई ने अपने विद्यार्थियों से कहा देखो तुमने इस बैषो विद्यार्थी की चाल चाला की कैसा बच के भागा जा रहा है मानो मैं उसे देख ही नहीं रहा हूं एक विद्यार्थी ने कहा किसी जरूरी काम से उधर जा रहे होंगे आप जोर से कहने लगे जरूरी काम कुछ नहीं है सोचते हैं वैष्णव होकर हम इन वैष्णव लोगों से व्यर्थ की बातें क्यों करें इसलिए एक तरफ होकर निकले जा रहे हैं फिर जोरों से मुकुंददत्त को सुनाते हुए बोले अच्छा बेटा देखते हैं कितने दिन इस तरह हमसे दूर रहोगे जो मत समझना कि हम ही वैष्णव हैं एक दिन हम भी वैष्णव होंगे और ऐसा वैष्णव होंगे कि तुम सदा पीछे पीछे फिरते रहोगे इन बातों को सुनते सुनते मुकुंद गंगा जी की ओर चले गए और ये अपनी पाठशाला में लौट आए इनके पिता श्रीहट्ट के निवासी थे नवदीप में बहुत से श्रीहट्ट के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे और बहुत से श्रीहट्टवासी नवदीप रहते ही थे ये जहां भी श्रीहट्ट के विद्यार्थी को देखते वहीं उसकी खिल्ली उड़ाते सेहट्ठ की बोली की नकल करते उनके आचार विचार की आलोचना करते लोग कहते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम भी तो श्रीहट्ट के ही हो जहाँ के रहने वाले हो वहीं की खिलियां उड़ाते हो ये कहते शर्म तो हमने उतार कर अपने घर की खूटी पर लटका दी है तुम झूठ मानो तो हमारे घर जाकर देखाओ सभी सुनते और चुप हो जाते कोई कोई राज कर्मचारियों तक से इनके उदंडता की शिकायत कर दे कि राज कर्मचारी इनके स्वभाव से परिचित थे ये उन्हें देखकर जोरों से पड़ते, कर्मचारी शिकायत करने वाले को ही चार उल्टी सीधी कर विदा करते चंचलता नगर भर में विख्यात हो गई उन दिनों नवद्वीप में इने गिने ही वैष्णो थे इनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी उन सबके आश्रयदाता थे अद्वैताचार्य वैष्णोगण अपनी मनोव्यथा उन्हीं से जाकर कहते थे वे वैष्णो को आश्वासन दिलाते घबराओ मत अंतर्यामी भगवान हमारी दुर्दशा को भली भांति जानते हैं वे प्रत्यक्ष रीत से हमारी दुर्गति देख रहे हैं बहुत शीघ्र ही वे हमारा उद्धार करेंगे एक दिन नवद्वीप में भक्ति की ऐसी बाढ़ आवेगी कि उसमें सभी नर नारी सराबोर हो जाएंगे जितने दिन की यह विपत्ति है उतने दिन धैर्य से और काटो अब शीघ्र ही नास्तिकतावाद और हिंसावाद का अंत होने वाला है वैष्णव कहते निमाई पंडित ऐसे विद्वान वैष्णवों की हंसी उड़ाते हैं अद्वैत कहते तुम अभी निमाई को जानते नहीं वे हृदय से वैष्णवों के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं वे जो भी कुछ कहते हैं ऊपर से ही यूँ ही कह देते हैं आगे चलकर तुम उन्हें यथार्थ रीति से समझ सकोगे इस प्रकार वैष्णव तो आपस में ऐसी बातें किया करते और निमाई अपनी लोकोत्तर मधुर मधुर चंचलता से नगरवासी तथा शचि देवी और लक्ष्मी देवी को आनंदित और हर्षित किया करते